ना है, तो रहे हैं हैं। हैं। काम काम काम क्या ना हम सुख तो मतलब उपलब्धमान जिस प्रकार के सुखदायक विषय का अनुभव किया है पूर्व में ना जिस प्रकार के सुखदायक तो विषय का पूर्व अनुभव किया है किसी को मिठाई अच्छी लगती है तो उसके लिए सुखदायक विषय क्या हो गया, गया। तो सब्ज सब सब ये सभी सुखदायक विषय है ऐसी लगाइए ये जाती है जिस प्रकार के सुख हेतु का अर्थ है सुख हेतु को विषय अर्थ हम करते विषय सुख का हेतु क्या है विषय विषय से व्यक्ति को सुख मिलता है मिठाई तो खाने से सुख मिलता है तो खाने से सुख मिलता है किसी तो तो से सुख मिलता है किसी को तो तो स्पर्श करने से सुख मिलता है ऐसा तो जिस प्रकार के सुख का हेतु विषय या सुख देने वाला विषय जिस प्रकार के सुखदायक विषय का पूर्वम उपलब्धमान है उपलब्धमान करके अनुभूत जिस प्रकार के सुखदायक विषय का पूर्व में अनुभव किया है बाद में वो विषय यदि तो क्या कहेगा उसको उसको क्या जिस प्रकार के सुखदायक विषय का पूर्व में अनुभव किया गया है वैसा ही विषय दिखाई दे देगा प्राप्त तो करना चाहेगा विषय का पूर्व में अनुभव गया है सुखदायक विषय का पूर्व में भूख दिया गया है है ना क्या हैचना से भोग होता है ना तो रहा है ये तो भोग है तो जिस प्रकार के पूर्व में अनुभव किया गया है ना तो फिर उसी प्रकार के सुखदायक विषय को देखने पर उपलब्ध माना है ना? न ना उसी प्रकार का सुखदायक विषय दिखाई देने पर क्या उसी प्रकार का सुखदायक विषय दिखाई देने पर पहले कर लिया और पुनः उस प्रकार का सुखदायक विषय दिखाई देने पर सम तम आदातु क्षति सुखदायक विषय को प्राप्त करने की इच्छा करता है उस सुखदायक जिसे को ग्रहण करने की इच्छा करता है पुनः उस प्रकार के पुनः सच जातीय यहाँ पर सुख है तुम अर्थम अध्ययन करने सुख हेतु अर्थम सुना उस प्रकार के सुखदायक विषय दिखाई देने पर उस सुखदायक विषय को ग्रहण करने की इच्छा करता है या प्राप्त प्राप्त करने की इच्छा करता है सुख हेतु है ना सुख हेतु इसी का इवम इच्छा अच्छा अब देखना ऐसा तो दोबारा लगाएंगे सुना है ना बुना कट जाती है उस प्रकार की सुखदायक वस्तु दिखाई देने पर उस प्रकार की सुखदायक वस्तु दिखाई दे दे दे दे देने दे दे पर सुख हेतु याद आपकी उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है ऐसा लगा है, बिना कट जाती है बिना उसी प्रकार की वस्तु दिखाई देने पर बिना उसी प्रकार की वस्तु दिखाई देने पर सुख हेतु इसी कि यह सुख का हेतु है यह वस्तु सुख का हेतु है इसी कहते ऐसा समझ कर यह सुख है ऐसा समझ कर सब आ जाती ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। समझ समझिए ना तो जैसी वस्तु का पहले लो किया गया है वैसी वस्तु दिखाई दे उसको तो तो प्राप्त करने की इच्छा होती है हमें सुबह यह वस्तु हमको मिल तो ये इच्छा होती है ना यह। तो यही तो यही इच्छा है या इच्छा अंताकरण का धर्म है वाया इच्छा किसका धर्म है अंताकरण का धर्म है अंताकरण धर्म ये अलग वाक्य है वाया या इच्छा अंताकरण का धर्म है तथा जे होने के कारण क्षेत्र जे होने के कारण जयत्व इच्छा या जयत्व जय है इच्छा तो व्यस्त किसका इच्छा क्या है हाँ इच्छा का व्यस्त होने के कारण इच्छा क्या है क्षेत्र तो जो ज्ञाता है क्या एकद क्षेत्र पहुँचेगा क्या सर इधम पहुंचेगा क्षेत्र इस शरीर को क्षेत्र का तो जाता एकजी अब इस क्षेत्र को इस देह को जो जानता है से क्या करे क्षेत्रज्ञ तो जानने वाला ज्यादा हो गया क्षेत्रज और व्यय क्या हो गया क्षेत्र जैसे ये देह जय निधारण क्षेत्र है तो इच्छा भी वे है इच्छा भी जानी जाती है इच्छा भी हम लोग नहीं आती है इच्छा भी क्या हो गई ठीक है <laughs> ज्ञाता हो गए पदार्थ ज्ञाता हो आत्मा, और सभी क्या हो गए तथा द्वेश प्रकार से द्वेषता हर देश उसी प्रकार से को समझा रहे हैं इच्छा हो गए ना और hmm. तो तो देश का देश कहते हैं यहाँ वास्तविक सरल शब्दों में समझाते हैं जी जिस प्रकार के विषय जिस प्रकार के विषय का गुप्त हेतु रूप से अनुभव किया है जिस प्रकार के विषय का गुप्त हेतु रूप से अनुभव किया है तर्क विषय है और उसने पहले आपको तर्क लिया तो का अनुभव तो हुआ किस रूप में हुआ गुप्त रूप से अनुभव हुआ जिस प्रकार के विषय का गुप्त हेतु रूप से अनुभव हुआ है या कोई शत्रु की कोई सिटाई करें तो गुप्त हेतु रूप से शत्रु का अनुभव हो गया तो जिस प्रकार के विषय का दुख के हेतु रूप अनुभव किया गया है तो मुख लगवाना पुना तो वैसे विषय पुनः तो वैसा विषय दिखाई देने का पुनः वैसे विषय को देखने पर पुनः तो वैसे विषय को देखने पर कम दृष्टि उससे देश करता है वहाँ पर क्या था सुख है हेतु इसी था ना ऊपर यहाँ पर क्या समझेंगे दुख हेतु इसी या दुख का हेतु ऐसा समझकर कम दोष्टि उससे दृष्ट करता है उससे आ, एक बार किसी ने परेशान किया हो और वही वही व्यक्ति फिर मिल जाए तो क्या होगा जब जाति हमारे विषय का दुख के है लिया है। का से अनुभव किया गया है पुनः उसी प्रकार का विषय दिखाई देने पर उसी प्रकार का विषय दिखाई देने पर और दुख हेतु को बोलेंगे लेंगे दुख का हेतु है इसी ऐसा समझ करके संग करता है सांसा है ऊपर था ना तो यहाँ भी ले सकते हैं वह या का धर्म है धर्म ऊपर से का है तथा जय होने के कारण क्षेत्र के कारण क्षेत्र जो जो वे है वो सब क्या हो गया क्षेत्र हो गया क्षेत्र आवी देखेंगे आपके यहाँ पर अंतरण धर्म के साथ जुड़ेंगे और ये होने के कारण भी है तो क्या इच्छा द्वेशा और क्या है सुखम इच्छा द्वेशम सुखम दुखम तो सुखम देखेंगे तथा सुखम अनुकूल देखने सुखम आया ना वहाँ यहाँ क्या है अनुकूल की अनुकूल प्रसन्नता रूप तथा सात्विक है सत्वात्मता से सत्य रूप सात्विक समझना कि जो है प्रसन्नता रूप है और सात्विक है सुख सबको अनुकूल होता है सुख किसी को प्रतिकूल होता है ऐसा बोल सुख को नहीं समझता है अनुकूल होता है, तो है जो प्रसन्नता है वही सुख है प्रसन्नतम करते प्रसन्न करते प्रसन्नता रूप अनुकूल प्रसन्नता रूप तथा सात्विक सुख होता है ऐसा समझना अनुकूल प्रसन्नता रूप और सात्विक सुख अंताकरण का धर्म है यहाँ भी अंताकरण धर्म समझ सकते है ना अंताकरण का धर्म है तथा गेय होने के कारण क्षेत्र ही है खूब सुख अच्छा तो जितना गे है वो सब क्या है क्षेत्र अब वे गय है दे दे दे दे दे दे है जाना जाता है तो दे, दे क्या होना क्षेत्र और अंताग्रहण भी गये है तो भी क्या हो गया क्षेत्र और अब के धर्म इच्छा गए गे है क्या हो तो गया क्षेत्र सब क्षेत्रों हो गया इच्छा देशम सुखम दुखम दुखम देखेंगे प्रतिकूलात्मक दुख क्या प्रतिकूलात्मक दुखिका ऐसा समझ सकते हैं की प्रतिकूलात्मक प्रतिकुल रूप्रतिकूलात्मक आप क्या होता है दुख दुख आप प्रतिकूल आप राजस्व सुख होता है ये आप प्रतिकूल अप्रसन्नता रूप और राजस सुख होता है यह अंताग्रहण का है प्रतिकूल आत्म दुख इसका धर्म अंताकरण का और ये होने के कारण हुआ भी क्षेत्र है, तो दुख है। तो और गेह दो पदार्थ हो गए ना तो वे सब क्या है आपका क्षेत्र है तो गया में देता अंताकरण होगी क्षेत्र हो गया अंताकरण के रंग में शादी जय इंद्रिया नाम संगति दे और इंद्रियों का समुदाय दे और इंद्रियों के संगति का इंद्रियों के समुदाय को संघात कहती है दे और इंद्रिय के समुदाय को क्या कहते हैं समझात अभिव्यक्ता अंताकरण व्यक्ति ही तो यहाँ पर किसको समझाना चाहते हैं अभी सं... अच्छा संघाता के तो आज चेतना आया है ठीक तो तो है? है तो संघात तो हो गया जे और इंद्रियों का समूह क्या है संघात है तो समझिए ना संघात भी क्या है कि जय होने के कारण क्षेत्र है संघात भी जय होने कारण क्या क्षेत्र है और अब चेतना को समझाने के लिए राष्ट्रकार संघात हो गया सत्या में अभिव्यक्ता अंताकरण दृष्टि अभिव्यक्त होने वाली होने वाली कौन अंताकरण की दृष्टि कैसे व्यक्त होने वाली तो बताते हैं सबसे युवा लोह पिंडे अग्नि ऐसा समझेंगे सबसे लोह पिंडे अग्नि सबसे लोह पिंडे अग्निव्यक्ता तब लो तब का ही। तब से से लो में। लो लो लो अग्नि अग्नि ही को खूब में दिया जाए तो, तब तो लो में क्या अब होती है अग्नि क्या होता है अगर प्रचार होता है इसलिए आज अग्नि जलाती है तो अब जब तब तब्त तो लो पिंडे जलाएगा की नहीं जलाएगा तो जला कौन रहा है उसमें जो उसमें जो अभिव्यक्त हो गयी अग्नि उसमें जो प्रगट हो गई अग्नि या जो आगनी आगनी उसमें आगे अग्नि उनकी जगह बता रहा हूँ सत्यांश संघाटी संघाटी है की लो पिंड में लो पिंड में अग्नि के समान अभिव्यक्त होने वाली सप्त लो पिंड में अग्नि के समान अग्नि के समान अभिव्यक्त होने वाली क्या है ऐसा लगाइए जिस प्रकार सप्त लो पिंड में अग्नि अभिज होती है उसी प्रकार के संघात में अंताकरण की वृत्ति अभिव्यक्त होती है अंताकरण की वृत्ति क्या होती है अभ्यक्त होती है अब इसको समझेंगे सप्त लो पिंड में कौन अभिज होती है अग्नि तो वे इंद्री के संघात में कौन अभिव्यक्त होती है अंतरण की वृत्ति अंतरण की वृत्ति करते अंताकरण का परिणाम तो घटाकार फटाकार परिणाम का जब इंद्रिय के समूह होने पर ही होता है जब इंद्रिय नहीं होगा तो अंताग्रहण का परिणाम होगा हाँ तो इंद्री के होने पर ही अंताकरण की दृष्टि होती है जय इंद्रिय के न होने पर अंताकरण की वृष्टि नहीं।, नहीं होती है इसलिए क्या कहा गया की सस्या दे इंद्री में अभिव्यक्त होने वाली अंताकरण की वृष्टि अंताकरण की वृष्टि का मतलब हुआ चित्त की वृष्टि अब अंताकरण की दृष्टि को ही तो ज्ञान कहते हैं अंता uh? ग्रहण की वृष्टि को क्या कहते हैं हाँ घटाकार अंताग्रहण की वृष्टि घट ज्ञान है पटाकार अंताकरण की वृक्ष है सुखाकार सिद्धांत में साक्षी के द्वारा जाने जाते हैं ज्ञाता के द्वारा नहीं जाने जाते है वेदांत में तो अब ये बात फिर में आई दे के समझात में अभिवृत्त कौन होगी अंताकरण दृष्टि और वो कैसी है अंताकरण की वृष्टि तो अंत ध्यान देना अंताकरण की दृष्टि को ही क्या कहते हैं और यही चेतना है कितना को समझा रहे हैं और ये कैसी है तो कहते हैं आत्मचैतन आभास रथ विद्या आत्म चैतन्य के आभा वो से युक्त है आत्मचैतन्य का आभास है मतलब आत्म चैतन्य का है आत्मा चेतना चेतन का है आत्मा क्या है तो उसमें क्या रहता है चैतन में चेतन आत्मा में रहेगा चैतन में चैतन्य को भी चेतनता कहते हैं की आत्म चैतन्य के ध्यान देना चेतन तो आत्मा है तो चेतनता कितने है आत्मा में तो आत्मा की चेतनता का आभास कितने होता है अंताकरण की दृष्टि में आत्मा की चेतनता कितने प्रतीक होती है अंताध की दृष्टि में प्रतीक होती है का होती तो आत्मा की चेतनता है? अब जैसे जड़ है जड़ ज्यार है जड़ स्वयं को कुछ नहीं कर सकता है शाम की डेढ़ करता है वे दान सिद्धांत के अनुसार डेढ़ प्रति नहीं कर ही सकती है वो तो चेतन आत्मा से अधिष्ठित होकर चेतन आत्मा से नियंत्रित होकर ही कुछ कर सकती है तो देह में जो क्रिया होती है ना हो रहा है ना तो दे दे कर सकता है तो के आप आत्मसिशन का आभार कार्य करना है इसमें कार्य करना है निकलिए लगाइए आत्म चैतन्य का आभास आभा तो क्या है हाँ आत्म सैत यहाँ पर आवाज को ही रस कह दिया है अलग से प्रश नहीं है आवाज का आवास किसी आत्मा के चेतनता की किसी की अंताकरण की वृत्ति में आप युक्त आत्मचेतन के आभास रूप रक्त युक्त कौन है अंताकरण की वृत्ति कौन है दोबारा लगाएंगे संगाता दे इंद्रियों के समुदाय को संघात कहा जाता है उसमें अभिव्यक्त होने वाली अंताकरण की वृत्ति या ऐसा देखेंगे देव इंद्री के समुदाय को समुदाय के को नहीं दे इंद्री के समुदाय को संघात कहा जाता है अब समझेंगे अग्निप्त लो पिंड में अग्नि अभिव्यक्त होती है जिस प्रकार सबसे लो पिंड में अग्नि अभिव्यक्त होती है उसी प्रकार उसी प्रकार देव के संघात में देव इंद्री के घात में अब उसी प्रकार इंद्रिय के संघात में अभव्यक्त हुई व्यक्त हुई के में कौन अभ्यक्त हुई हाँ एक विशेषण और देख लेना अंताकरण व्यक्ति का आत्म चैतन्य आभास आत्म चैतन्य से आभा रूप रुक्त अंताक्षरण की व्यक्ति जिस प्रकार सप्त लो पिंड में अग्नि अभिव्यक्त होती है उसी प्रकार दे इंद्री के संघात में अव्यक्त हुई तथा आत्म के से युक्त अंतर्ज्ञान की वृद्धि को तो चेतना कहा जाता है अंतर्ज्ञान की वृत्ति ही ज्ञान है अंतर्ज्ञान की वृक्ष ही क्या है ज्ञान है ना तो चेतना का तो क्या हो गया ज्ञान तो बिना ज्ञान होगा आपको तो जब तक दे इंद्री है तब तक कुछ न कुछ ज्ञान बना रहता है कोई न कोई वृत्ति बनी रहती है ये चेतना है कहते तो चेतना है की नहीं ये लोग देखते चेतना मर गया तो चेतना है तो कुछ करेगा ना वो हाथ कर हिलाएगा चेतना कर तो क्या हो जाए यहाँ पर ज्ञान अंतरण की वृत्ति लिया जागे और सा क्या क्षेत्र गे अथवा क्या था और वह जे होने के कारण क्षेत्र है मतलब और अंतरण की वृत्ति है धृती देखेंगे अवसाद प्राप्तानी देवसाद दे को प्राप्त हुए मतलब शिथिलता को प्राप्त हुए शिखिलता समझते है अवसाद जैसे कार्य करते करते थक जाना थकिया इंद्रिया भी थकते हैं थकावट को प्राप्त हुई या शिथिलता को प्राप्त हुई कहते हैं की शिथिलता को प्राप्त हुई वे और इंद्रिया के जिसके द्वारा धारण की जाती है धारण की जाती है मतलब जिसके द्वारा है। सब गया था, था, था।, था हो गए काम करते करते तो अब देखना क्या मेरी औताब को प्राप्त हुई जैसे कि देखना किसी किसी को तो टेंशन हो जाता है परेशान तो हो गया अब किसी को टेंशन नहीं होता है किसी टेंशन नहीं होता है इंद्रियों देर तो को प्रसन्न रखता है उत्साहित तो रखता है संस्कृत में उसका शब्द अच्छे असले नहीं है वो क्या एकदम नया और क्षेत्र मालूम बोलो शब्द नहीं आया शब्द जो अच्छे आते हैं तो देखो जरूर सही है की अवसाद को प्राप्त हुई शिथिलता को प्राप्त हुई देव और इंद्रिया जिसके द्वारा उत्साहित की जाती है जिसके द्वारा प्रसन्न रखी जाती है या स्वस्थ रखी जाती है थकावट स्वस्थ रखी जाती है सफेद थकावट रही जाती तो रखी जाती है ऐसा कुछ नहीं द्वारा प्रसन्न रखी जाती है क्या हैं काने तो दे के कारण क्षेत्र धी का होने के है अब देखना तो इच्छा द्वेता सुखम सुखम दुखम चेतना तो धुपी सभी की सड़ी बात हो गई अब कहते हैं इच्छादी ग्रहणम सर्वअकरण धर्मों के लक्षण पर अंताकरण के सभी धर्मों के उपलक्षण के लिए अंताकरण के सभी धर्मों का बोध कराने के लिए इच्छा को ग्रहण किया गया है इच्छा क्या है यहाँ पर उपलक्षण है इसका उपलक्षण है अंताकरण के सभी धर्मो का स्वागत उपलक्षण को उपलक्षण अपना बोधक होते हुए अपने शेखर का बोधक होता है तो जितने यहाँ इच्छा द्वेष सुख दुख संघात और चेतना है उसके अतिरिक्त जो है ना अंताकरण के धर्म उनका भी ये उपलक्षण है तो सबको समझ लेना इस श्लोक में इच्छा आदि का ग्रहण अंताकरण के सभी धर्मों का उपलक्षण के लिए किया गया है या अंताकरण के सभी धर्मों के उपलक्षण के लिए इच्छा आदि को ग्रहण किया गया है पूर्ण ग्राम कर लेना कहा गया उसका करते हैं या उसका समापन करते हैं जो विषय कहा गया उसका करते हैं या उसका समापन करते हैं कैसे समापन करते हैं देख लेंगे एक क्षेत्र समाप्त है ना स्वीिकारण साविकारण करते हैं विकार के हिसाब से उसका विकारण करते हैं क्या लिखते है। तो यारिकारण साइारम तो, तो विकारेण से लेना है महादारी ना की महादादी विकार के साथ जो रहता है उससे क्या कहते हैं स्विकार कहते हैं की महादादी विकारो के साथ इस क्षेत्र को संक्षेप से कर दिया समासेन कर संक्षेप महादादी को संक्षेप में कर दिया तो महादादी कहाँ कहे संतम श्लोक क्या है महाभूटानी अहंकारों बुद्धि राजस्थान इंद्री दस पंच केंद्रीय पहुंच रहा है तो यहाँ पर आया क्या अस्थान लोग इन चौबीस सख्तों को कहते हैं तो बुद्धि हो गया यहां पर क्या हो गया? तो हो हो हो गया गया गया पर महा महा गई तो इसलिए जो है ना तो विकार थे महादिविकारेगा संक्षेप विकारों के साथ इस क्षेत्र को संक्षेप देख दिया आगे देखिए घेर जाकर क्षेत्र घेर जाओ प्रकृति महागावि रूप भेदस्त क्या लिखा क्षेत्र शब्द वाक्य प्रकृति महागावि रूप भेदस्त क्षेत्र शब्द वाक्य प्रकृति महादारी भेदस्थित महादारी करेंगे तो क्षेत्र भेद यात्रा क्षेत्र शब्द के वाच्य वाच्य का मतलब अर्थ तो क्षेत्र शब्द का वाक्य क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या है प्रकृति महा अहंकार इच्छा देशा सुखम संघाकर चेतना भैया तो क्षेत्र शब्द का प्रकृति महादादी रूप भेद प्रकृति महादादी रूप भेद क्या लेना है पांचवें श्लोक में और छठवें में भी जो कहा गया वो भी लेना ठीक है पांचवे छठ में दोनों में कहा गया ना से, इदं शरीरं, इदं शरीरं इस क्षेत्र शब्द के उद्धि प्रकृति महादादी रूप भेद का समूह प्रगति कर समूह है इस प्रकार कहा लेना भगवान ने किन शब्दों के से बाद कहा गया आगे लगाना महाभूत आदि भेद भिन्नमतम सत क्षेत्रम व्याख्यातम वहां था ना सत अब लगाना महाभूत आदि भेदों से भिन्न महाभूत आदि भेदों से भिन्न तो महाभूत किसने कहा गया महाभूतानी अहंकारों उपलक्षण के धर्म तो महाभूत आदि भेदों से भिन्न ध्रपी पर्यत आदि में महाभूत है पंचम श्लोक में और छठवे के अंतिम में क्या धृति तो द्वितीय पर्यत महाभूत आदि भेदों से भिन्न ऐसा लगाना महाभूतों से लेकर द्वितीय पर्यत भेदों से भिन्न महाभूत आदि भेदों से भिन्न दृतीय पर्यत तेत्र उस क्षेत्र की व्याख्या की गयी महाभूत आदि भेदों से महाभूत आदि भेदों वाले भिन्न महाभूत आदि भेदों से भिन्न या महाभूत आदि भेदों वाले दृतीय पर्यंत उस क्षेत्र की व्याख्या की तो उस तो अच्छा, देखेंगे राजे ये क्षेत्र वृक्षमाण क्षेत्रज्ञ वृक्षमाण विशेषण वक्ष विशेषण हो ना वृक्षमाण विशेषण क्षेत्रज्ञ हाँ वृक्षमाण मतलब आगे कहे जाने वाले आगे कहे जाने वाले विशेषण संयुक्त क्षेत्रज्ञ है आगे कहे जाने वाले विशेषण क्षेत्रज है विशेषण आरोप सुनेंगे तो विशेषण कौन अमानित्व आदमित्व और शांति अर्घव यदि विशेषण कहे गये हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है यदि अपने को क्या है कि वो वस्तु स्थिति को प्राप्त करनी हो तत्व ज्ञानी की स्थिति को प्राप्त करना हो तो इसको अच्छी तरह पढ़ करके इसका अनुसंधान करना चाहिए और आचरण मिलाने का प्रयास करना चाहिए तो देखेंगे वक्त मान विशेषणों वाला या आगे कहे जाने वाले विशेषणों वाला क्षेत्र आगे कहे जाने वाले विशेषणों तो, जान तो, तो तो के विश्व क्षेत्र अब देखेंगे जिस क्षेत्र परिज्ञान से प्रभाव सहित जिस क्षेत्र के ज्ञान से प्रभाव सहित परिज्ञान का सफलिता ज्ञान सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है ना कि प्रभाव के सहित जिस क्षेत्र विषय परिज्ञान से मोक्षा बहुत सबको मोक्षा प्रभाव सहित जिस क्षेत्र विषय ज्ञान से मोक्ष होता है ठीक है तो कैसे प्रभाव सहित से प्रभाव सहित जिस क्षेत्र विषय ज्ञान से, से मोक्ष होता है ये प्रभाव शब्द आया ये सब जाएंगे क्या इसे देखा प्रभाव अच्छा और हाँ टीसरा प्रभाव आकर्ष किया होता है तो किस अच्छा जिस क्षेत्र विचान से वो होता है क्षेत्र की चर्चा कर रही है ना आगे देखेंगे कम कार्य क्षेत्र को इत्यादि के द्वारा था इत्यादि के द्वारा विशेषण कम विशेषण के सहित उस क्षेत्र को भगवान एवं भगवान ही तत्वक्ष द्वारा अस विश्लेषण कम विश्रेषण सहित कम क्षेत्र के उस क्षेत्र को भगवान जय ही कहेंगे जेयम योक्षाणी इत्यादि में सविश्षण तक प्रोक्षी इत्यादि के द्वारा विशेषण के से ये कहा गया जाएगा बारवान है क्षेत्र के विशेषण से भगवान कहेंगे चलो अच्छा तो विशेषण फिर क्या लेंगे अब देखिए तो ये विशेषण वही पकड़ लेना जो आगे है ना वक्म विशेषण वाला क्षेत्र है ना तो वो विशेषण लेना बारहवे में जो कहेगा अनादिनत का है ना तो उसका अनादिम विशेषण लेना वो ज्यादा अच्छा है अनादिमत है ना तो उसका क्या विशेषण होगा अनादिम वो पर है तो उसका विशेषण परस्त होगा अमान को अभी छोड़ देंगे इसका इसका आगे वास्तविक कर रहे हैं सर्वता प्राणी पाद ना तो सर्वता प्राणीपादत्व तो, तो सर्वता, तो, सर्वता के तो, और सब सर्वृत्ति की सबको ज्ञाप्त करके रहना सर्वी गुणाभाव तो, सर्वी विवर्जित सत्यत्व सर्वभृत निर्गुणत्व ऐसे ले लेना विशेषण जो है ना जीवन यत्तनी इस जिसलोक से कहे गए वही लेना अमानुष वाले अभी नहीं लेंगे अमानुष्ट्र भी अलग से बता रहेगा ये पंक्ति लगी पहले वाली पहला पैराग्राफ लगा तू कर लेना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान के साधन समूह क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन समूह क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन समूह अर्थात साधन क्षेत्रज के ज्ञान के साधन कौन अमानुष्वादी लक्षणम अमानुषवादी लक्षण ऐसा लगाना अब अमानितवादी अमानितवादी लक्ष्य ऐसा मिलना रूप क्षेत्र के ज्ञान के साधन अमानितवादी रूप क्षेत्र के ज्ञान के तो अमानित तो क्या लेना आरंभित तो अहिंसा शांति और आज्ञाओं आचार्योतोष आत्मनिर्ग्रह अब लगाएंगे किन्तु क्षेत्र किन्तु अमानित रूप क्षेत्र तो के ज्ञान के साधन हमारे क्या है क्षेत्र के ज्ञान तो के, के, के साधन है यदि आप क्षेत्र का ज्ञान करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र का ज्ञान किसको होगा जिसके पास क्षेत्र आत्मा के ज्ञान के साधन हैं और क्षेत्र आत्मा के ज्ञान के साधन क्या क्या हैं ये जिसके पास उसी को क्षेत्र आत्मा का ज्ञान होगा और बोध खूब प्रस्थान पर ले तो पढ़ ले तो कुछ तो तो ऐसा भगवान कृष्ण कहीं नहीं हैं। जा सकता है की अमानुषवादी रूप क्षेत्र के ज्ञान के साधन तो स्वादी रूप अमानुषवादी रूप क्षेत्र ज्ञान के साधन क्षेत्र के ज्ञान के साधन अमारुष्वादी रूप यह में सभी कि जिसके होने पर जिससे होने पर किससे होने पर हमारे पार्टी के होने पर जिसके होने पर क्षेत्र होने पर क्षेत्र को जानने के योग्य हो जाता है, ये है? जिन साधनों के होने पर ये क्षेत्र में जिन साधनों के होने पर यह क्षेत्र को जानने के योग्य होता है किसके जानने के योग्य होता यह क्षेत्र को जानने के योग्य होता है या जिन साधनों के होने आरोप ये को जानने में योग्य अधिकारी होता है जिन पदों के होने पर ये क्षेत्र को तो जानने के लिए ये क्षेत्र को तो जानने के लिए योग्य अधिकारी हो जाता है यश करा करके जिसके पढ़ायण होकर जिसके पढ़ायण होकर के मतलब जिसको आश्रम में ला करके जिसके पढ़ायण होकर के सन्यासी ज्ञान निश्चित हो जाता है ज्ञान विषय कहा जाता है होने हो जा। तो हो पर तम अमानित्ञान साधन स्वाद ज्ञान शब्द वाचन भगवान ज्ञान साधन स्वाद ज्ञान शब्द वाचन तम ज्ञान का सा� साधन होने के कारण ज्ञान मुक्ति ज्ञान की मुक्ति होती है तो वो का साधन क्या है ज्ञान और ज्ञान किसको होगा जिसके साथ अमानित ज्ञान का बात आई सुन में तो ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान शब्द का वाक्य कौन है अमानित तो कहाँ पर ज्ञान का साधन होने ऐसी ज्ञान शब्द का वाक्य है ज्ञान वे श्लोक है ज्ञानवा श्लोक हमारे ज्ञान के साधन है ना और यहाँ पर क्या कैसे है ठीक है हम पढ़ाते तुम्हें बताएंगे कहाँ पर ऐसा कहाँ आगे हम बताएंगे हम बता देंगे हम आपको देखो जहाँ फास्ट चल रहा है ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान शब्द का वाच्य उन उस उस को उस का भगवान करते हैं है। मतलब कई आ गए ना इसलिए अमानित गण कहा। अब यहाँ जो अधुणा था ना ऊपर तो अधुना का संबंध यहाँ पर है अब अब क्या हो रहा है ये ऊपर कहा गया था कि ज्ञान ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान शब्द के बाद तो भगवान करते हैं का भगवान ले लिया करते हैं का भगवान करते हैं और ये एक है ज्ञान वाक्य है क्यों ज्ञान के साधन होने को ज्ञान शब्द के वाक्य कह रहे हैं किस श्लोक में कह रहे हैं अभी आपको आ जाएगा बताइए हूँ आपको याद दिला देना वो एक बज्ञान हो गए कहाँ याद दिलाएंगे कैसे कहा है अब देखो लगाइए पाठ अब अड़बानी होना बहुत सुखी है और यह ज्ञान का सुखम साधन है ज्ञान होता भी नहीं लेना का होता भी नहीं ये ये है मेरी मानिक है, है तो का है बताते हैं हैं मानी कहते कौन जो सम्मान चाहने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे मानी तो मानी के भाव या मानी के धर्म को क्या कहें तो मानिक मानी मानिक है आत्मना अपनी अपनी प्रशंसा तो बहुत बड़े महात्मा है बहुत बड़े विद्वान है बड़े बड़े लोगों को तो हमने पर देते थे बहुत बड़े प्रोपक है बहुत हम सेवा करते हैं बड़ा उपचार करते हैं, कितने को दबा देते कितना कितना मत बना लिया, कहीं बना दिया जो भी हो मतलब किसी भी प्रकार अपनी प्रशंसा करना चाहे वो विशेषण हो या विद्यमान अथवा विद्यमान गुणों के द्वारा अगु प्रशंसा करना ये क्या ये मान्य और किसके लिए करता है व्यक्ति के लिए ना मतलब किसी का स्वभाव होता है कुछ न कुछ अपने बारे में भूलते हैं विशेषणों के द्वारा अपनी प्रसन्न करना अपनी प्रशंसा करना ये क्या है आत्मा करके अपनी प्रशंसा करना है महन स्व और करवा उसके अभाव क्या है अपनी प्रसन्ता का अभाव तो अपनी प्रशंसा का अपनी प्रशंसा का बीना करे और मन में भी ऐसा अपने भड़कपन का भाव नहीं आना चाहिए मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा भाव बने मन नहीं आना चाहिए तो ये अपनी प्रशंसा का भाव को क्या कहेंगे अमानित कम और आदम्बित आदम्भित कम देखना आदम्भित्व क्या है स्वाधर्म प्रगति करलम स्वाधर्म प्रगति करणम का अर्थ है अपनी विशेषताओं को प्रकट छाती लाभ और सूझा के लिए अपनी विशेषताओं को प्रकट करना अच्छा। तो पहले क्या था अपनी कुछ करना और यहाँ पर क्या है कि अपनी विशेषताओं को प्रकट करना वैसे अल्पा टीकाकारों ने अंतर किया है अब इसको तो ध्यान में ना, जो तो है ना तो वाणित को बताया है कि विद्यमान अथवा अविद्यमान गुणों के द्वारा अपनी कुछ विद्यमान अथवा विद्यमान गुणों के द्वारा अपनी प्रशंसा करना है और यहाँ पर बताया अगर मित्र को छाती लाभ और पूजा के लिए अपने अपनी विशेषताओं को प्रदर्शन छाती मित्री छाती लाभ और पूजा के लिए वो तो ऐसे ही किसी का स्वभाव है जहाँ कोई लाभ नहीं होना है वहाँ भी अपनी प्रशंसा करता रहेगा लाभ न होने पर भी प्रशंसा करता रहेगा और ये छाती लाभ और पूजा के लिए करना है और वो मुझे ही करते रहना जाति लाभ और पूजा के लिए अपनी विशेषताओं को प्रकट करना दंधित्व कहलाता है उसका उसके अभाव को क्या कहते हैं अपनी विशेषताओं को हाँ अपनी विशेषताओं को या अपने धर्मों को अपना धर्म है ना जैसे कि हम बहुत भजन करते हैं बहुत ध्यान करते हैं बहुत उपकार करते हैं ऐसा है बड़ी मर्यादा मेरे नहीं ये लेना मानित तो में तो ये कहा है टीकादारों ने की विद्यमान अथवामान गुणों के द्वारा विद्यमान अथवा अविद्यमान गुणों के द्वारा अपनी प्रशंसा करना ये है मानित तो। और ख्याति लाभ और पूजा के लिए अपनी विशेषताओं को प्रकट करना है दमित्व ऐसा सब टीकादारों ने कहा है ख्याति लाभ पूजा के लिए अपनी विशेषताओं को प्रकट करना क्या है दम है उसका लगा हुआ अगम और उसके अभाव को कहते हैं ऐसा सभी अगमभिक रेख मत है यहाँ पर वो जड़ भरत को उसमें लगा दिया ना पालकी पालकू हो रहे थे ना राहुल गण की पालकी और जड़ भरत को घर लगा दिया लग गए कह सकते के हैं क्या है उनको न छाती चाहिए न लाभ चाहिए न पूजा चाहिए कुछ नहीं चाहिए ऐसा सदस्य नहीं करते उसके अभाव में क्या कैसे हैं अदम लिख हो तो ऐसा ऐसा बिल्कुल कैसा रहेगा व्यक्ति तभी तो फैसलों में आता है ना कैसे रहना चाहिए तो क्या है बाल का लिखते तो हैं निर्दिग्ध गुनु बच्चों लेसा रहे बच्चे अपनी विशेषताओं को फद नहीं करते और मोन रहे बच्चे लेखा रहे मोन रहे ऐसा बच्चे दिखा देना बच्चा अपनी विशेषताओं को संरक्षण करता है और अपने विशेषताओं को किसी के सामने का लोगों की रक्षा करे चाहिए ऐसा बताते हैं अब देखेंगे तो दम्भित लगा हुआ अदम भित्व उसके अभाव को क्या कहते हैं अदम भित्त कहते हैं और अहिंसा देखेंगे लग जाएगा अहिंसा है अहिंसनम तो अहिंसा करते अहिंसनम और अहिंसन कर दे अहिंसा न करना अहिंसन का क्या हहिंसा ना करना अर्थात प्राणी नाम अणियों को पीड़ा ना पहुंचाना प्राणियों को पीड़ा ना पहुंचाना और जल भी उसने किसी भी प्रकार से हित मालूना चमड़े की दूसरा चप्पल नहीं पहना चाहिए क्योंकि चमड़े के जूता चप्पल लोग नहीं पहने तो फिर क्या इतनी खुश हिंसा नहीं खुद इंसान नहीं कर रहे हैं तो तो के के रख रहे रहे हैं हैं लग कितनी मूठा है तो हो गया इसलिए हाथ में लेकर कोई पवित्र वस्तु हाथ में लेकर ऐसा देखेंगे चारियों को पीड़ा न पहुंचाना किसी भी प्रकार के हेतु बनना भी शांति का अर्थ है क्षमा क्षमा क्या है सारा अपराध प्राप्त हो दूसरे के द्वारा अपना अपराध होने पर ना दूसरे के द्वारा अपना अपराध होने पर भी विकार रहित रहना दूसरे के द्वारा अपना अपराध होने पर भी विकार रहित रहना दूसरे ने अपना अपराध कर दिया तो प्रयास तो यही होना इसके प्रति कोई विकार न हो उसके प्रति धनना एक दूसरे के द्वारा अपना अपराध होने, दूसरे के द्वारा अपना अपराध होने पर भी है ना आर्गन करता का भाव सरल होना चाहिए ना तो सरल लोग तो बहुत कम होते हैं और कुछ न कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं उससे ध्यान आए उसमें कुछ भोजन नहीं पा तो जिस जिनों ने भगवत प्राप्त की है उनमें सब ये रहे महाकुशन है, है तो ज्ञानी आरम करता है तो वो क्या के है ज्ञान का कुछ है कर अभाव आचार्योपासनम आचार्योपासनम करते आचार्य की उपासना इसका मतलब आचार्य कैसा मोक्ष साधनों सा मोक्ष के साधन का उपरेक् करने वाले आचार्य की सेवनम सेवा करना मोक्ष के साधन का उप्रेख करने वाले आचार्य की सेवा करना और यहाँ पर एक शब्द है शुश्रूषाद सेवनम है न तो शुश्रे अब देखेंगे यहाँ पर शुश्रूषा आदि कार्य के द्वारा सेवा करना सुश्रुषा अधिक सुश्रुषा आदि कार्य के द्वारा सेवा करना बता रहा हूँ मैं आपको आदि है आदि के नमस्कार ले लेंगे आनंद आदि से नमस्कार लेना आनंद होगा तो भास्कार प्रकाश को भास्कार प्रकाश ने बताया है सुनने की इच्छा को सुश्रूषा कहते है सुनने की इच्छा को क्या कहते है सुश्रुषा सुनने की इच्छा मतलब गुरु का उपदेश सुनने की गुरु का उपदेश सुनने की के कारण व्यक्ति क्या करता है गुरु के कार्य करता है, तो गुरु के कार्य करने को भी सुमुषा कहा जाता है गुरु के कार्य करने को भी कहा जाता है सुश्रुषादी करते है कार्य आदि करने से या कार्य आदि के द्वारा सेवा करना कार्य आदि करके सेवा में लगाइए मोक्ष के साधन का उपलेख करने वाले आचार्य की आदि के द्वारा सुश्रुता सुश्रुता आदि आदि कार्य कार्य से से सेवा करना, ये। से। सेवा करना।, करना। ये क्या है आचार्यों का तो ये भी क्या है कि ये ज्ञान का साधन है इसके बिना परमात्मा साक्षाकार होता नहीं है सौचम सौचम देखना सौ पैसा काय मला नाम मृत जलाभ्याम के मिट्टी और जल के द्वारा काया के मल को मिट्टी और जल के मलों को देना। और जल के द्वारा मलों निकाल देती है और साबुन चिपना होता है तो छिपक जाता है सारा कर वहाँ कभी को साबुन लगाना मिल जाता मिट्टी से साबुन से क्या है साधना के अनुसार मेरे का साबुन के प्रयोग और जाने के बाद में नहीं तो मिट्टी है ऐसा नहीं करते हैं बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे लेते हैं कोई ऐसा नहीं है भाग्यदार कहते हैं की मिट्टी और जल के द्वारा दे के मल दे तो को ढूंढना यह क्या है सोच दे के मल को उठाना तो उठा और कोई भी मिट्टी ऐसी नहीं है जिसमें जैसे मिट्टी लाख कहा गया दक्षिण देश में आचार बहुत कम है उस पर में काफी मात्रा में है मजदूरों को दक्षिण देश में तो बहुत ही तो तो कम है कितने लोग पानी से ढूंढे लोग पानी से नहीं ढूंढेगा ऐसेगा तो का पहले नहीं है चाहिए घाट में कौन सा लगाए पैर में कौन सा लगाएं लगाए सब लिखा उगा सचास मिट्टी से <tuna> तो हमारे सामने तो मिट्टी से धोते साबुन चल गया होगा साबुन के तो धोते भी कर रहे कपड़ा कपड़ा में साबुन लगा देंगे कभी नाहेगा कोई लगा लेगा शबुन से धोते हैं अच्छा स्थिति हो गया होगा गंगा अच्छा बहुत लोग तो मिट्टी बंद भी करते हैं ऐसे भी कुछ लोग ऐसा अंता जब मनता ये बे हो गया ना और आंतरिक मंच और आंतरिक मन की क्या अंता मंथ और अंताकरण और अंताकरण के राज आदि मलों को प्रत्यक्ष की भावना से दूर करना प्रत्यक्ष की भावना से दूर करना समझी लिखाएंगे सोषम मृत जलाभ्याम कायमला नाम प्रक्षा सोषम सोषम लिखा ना बाद में उसके साथ अन्य मिट्टी और मिट्टी और जल के द्वारा दे जो मलों को कहा जाता है तथा अंताकरण के राग आदि मलों को अंताकरण का मल क्या है राग आदि दोष राग द्वेष क्रोध इच्छा ये सब क्या है अंताकरण के मल है और अंताकरण के मल को प्रतिपक्ष की भावना से दूर करना प्रतिपक्ष की भावना का दोता विरोधी होना और विरोधी भावना योग सूत्रों में खूब कही गई है जैसे किसी के प्रति राग होता है तो उनके प्रति अच्छा लगता है तो विरोधी प्रतिपक्ष की भावना को होना चाहिए की ये आदमी अच्छा नहीं ठीक नहीं है इसका बहुत बर्बाद हो जाएगा आपके अंदर जो वस्तु अच्छी उसके विपरीत भावना करना है ठीक नहीं है इससे हमारी बहुत हमी हो जाएगी ऐसा विरोधी भावना खुद भी खुद तो भी आरोप विरोधी भावना से क्या है उनको दूर करना सोच कहलाता है तो दोनों दो दो प्रकार का सोच क्या गाय और है। दोनों, सकता है दोनों की आवश्यकता बताई है दोनों दोनों मोक्ष मार्ग एवं व्यवसाय मोक्ष मार्ग में ही निश्चय कर लेना मोक्ष मार्ग में ही निश्चय कर देना या मोक्ष मार्ग में ही किया गया निश्चय पैसा उनको मोक्ष मार्ग में ही नहीं मार्ग ही हाँ हमको किसी दूसरे मार्ग में नहीं जाना है लेना मोक्ष मार्ग में है तो ही निश्चय कर लेना या मोक्ष मार्ग में ही किया गया निश्चय हाथ विश है अपना अबकार करने वाला अपना अपकार करने वाला कौन कार्यक्रम कार्य क्रम संघातिका अपना अपकार करने वाला कौन है देव इंदिरी का समूह जो तो, तो परेशान करता है है ना? मन इंदिरी का समूह बहुत परेशान करता है, मन चंसल होने तो से तो कितनी तो परेशानी होती है तो, तो मन भी परेशान करता है साथ में दे है तो देखा कहीं कुछ चलेगा कहीं कुछ करेगा तो देरी को परेशान करना दूसरा कौन कर रहा है आपको बात कहा आत्मा अब कार्य नहीं मिला अपना हाँ? करने वाला अपना हनी करने वाला कौन बेहद का समूह व्यक्ति जो कुछ करता है बेहदी के लिए ही करता है आत्मा कुछ खीती है क्या आत्मा को ठडरी लगती है क्या की कपड़ा पहुंच गर्मी लगती है की कुदर लगाओगे तो फिर सबसे किसके लिए आप परेशान होता है जय इंद्री के लिए परेशान होता है सभी कहते हैं कि अपना करने वाला कौन है समूह और ये भी क्या आत्मशब्द वाक्य आत्मशब्द का वाक्य है उपचार से इसे भी क्या कहा जाता है आत्मा आत्मा शब्द का प्रयोग इसके लिए औपचारिक है गौण है लग गया की अपने अपकार करने वाले आत्मा शब्द का के कार्यक्रम के संघात का निग्रह करना कार्यक्रम के संघात का निग्रह करना ठीक तो है ये आत्म आत्मनिग्रह का सुबादी का निग्रह करना है अपकार करने वाला है और जो करने वाला है व्यक्ति इससे प्रेम करता है और इसे प्रेम नहीं करना चाहिए प्रेम नहीं करना चाहिए इसको बोलो फिर काम लेते ना पशु से तो है इसे काम नहीं लेकिन पशु एक के काम लेते हैं हैं काम लेते, तो लेते तो अपने अपकार करने वाले आत्मा तो शब्द के बाद निग्रह करने का मतलब क्या है स्वभावे सर्वता विक्रत के स्वभाव से सब और विवृष्ट हुए स्वभाव से, तो से अपने स्वभाव से सब और प्रदेश में ही रोक कर रखना अपने स्वभाव से सब और प्रदेश होने वाला को कार्यक्रम का संघात कार्यक्रम संघातक अपने स्वभाव से सब और प्रदेश होने वाले कार्यक्रम के संघात को सनमार्ग तो में ही रोक कर रखना की आप में आपको सन से हटा करके सनमार्ग में ही लगाना जी जानवर को पकड़ कर गलत रास्ते में जानवर जाता है ना तो पकड़ कर ठीक रास्ते में किसान लाता है वैसे गलत रास्ते में पकड़ करके लगाए बिल्माउतों के लिए ऐसा ओम ओड़ने का ओड़ने का हम कोना कोना मिलके थे ओड़ना क्या ओड़ने में